महाभारत सभा पर्व नवमो नवमोध्याय वरुण की सभा का वर्णन नारद वाच युधिष्ठिर सभा दिव्या वरुणस्याम प्रमाणा जाम्या सो प्रकार तो आम तो नारद जी कहते हैं युधिष्ठिर वरुण देव की दिव्य सभा अपनी अनंत कांत से प्रकाशित होती रहती है उसकी भी लंबाई चौड़ाई का मान वही है जो यमराज की सभा का है उसके परकोटे और फाटक बड़े सुंदर हैं। सुन्दर है विश्वकर्मणा दिव्युष्प्रदय विश्वकर्मा ने उस सभा को जल के भीतर रह बनाया है वह फल फूल देने वाले दिव्य रत्नमय वृक्षों से सुशोभित होती है नीलपीता शित श्यामयी शीतलोहित कैरपी अवतान स्था गुलमयी उस सभा के भिन्न भिन्न प्रदेश नीले पीले काले सफ़ेद और लाल रंग के लता गुलमों से आच्छादित हैं उन लताओं ने मनोहर मंजरी पुंज धारण कर रखे हैं तथा यस्तस्यां मधुर स्वरा अनिर्देशा वपुषमंत सतसुथ सहस्र सभा भवन के भीतर विचित्र और मधुर स्वर से बोलने वाले सैकड़ों हजारों पक्षी चखते रहते हैं उनके विलक्षण रूप सौंदर्य का वर्णन नहीं हो सकता उनकी आकृति बड़ी सुंदर है सा सभा सुख संस्पर्शान सीता नत धर्मता वेशमा रम्या सीता वरुण वरुण की सभा का स्पर्श बड़ा ही सुखद है वहाँ न सर्दी है न गर्मी उसका रंग श्वेत है उसमें कितने ही कमरे और आसन दिव्य मंच आदि सजाए गए हैं वरुण जी के द्वारा सुरक्षित वह सभा बड़ी रमणीय जान पड़ती है ये स वरुण वारुण्या दिव्य रत्ना अम्बर दरो दिव्यांभरण उसमें दिव्य रत्नों और वस्त्रों को धारण करने वाले तथा तो दिव्य अलकाराशि अलंकृत वरुण देव वारुणी देवी के साथ विराजमान होते हैं सृगड़ोह दिव्य गंधाच दिव्य अनुलेपना आदित्यास्तत्र वरुण जलेवर मुसते उस सभा में दिव्य हार दिव्य सुगंध तथा तो दिव्य चंदन का अंगराग धारण करने वाले आदित्यगण जल के स्वामी वरुण की उपासना करते हैं वासुके वासुक तक्षक वा नागस्ैरावत वा पद्म विरजान कमलास्वतरौ नागौ धृतराष्ट्रबला हक मणिनाग नागस् मणिशंख नखस्था कौरव्य स्वस्तिक ऐलापत्रस् वमन अपराजित दोष्च नंदकपूर्ण स्थाकशिभिस्वे तो भद्रो भद्रेशरस्त मणिमाकुंड कर्कोटक धनजय बलवान् पृथ्वीपते प्रहलादो मिकाद तथा कटाकि मंडलि फ अभ्यर्चयति महानागोदृष्टले सत्कार च विभुम वासुक प्रमुखाव सर्वे प्राजल स्थिता अच्छेण यथारहवेश एक चांडे च चा बहव सर्पास्त येष्ठिरा उपाससते महात्मा वरूण वर्णम वासुकी नाग तक्षक ऐरावत नाग कृष्ण लोहित पद्मक्रमी बलाहक मणिनाग नाग नाग मणिशनकौरव्य स्वस्तिक एलापत्र, वामन अपराजित दोष नंदक पूरण अभिक सिभिक श्वेत भद्र भद्रेश्वर मणिमान कुंडधार करकोटक धनंजय पाणिमान बलवान कुंडधार प्रहलाद मुश्काद जनबेजय आदि नाग जो पताका मंडल और फलों से सुशोभित वहां उपस्थित होते हैं महानाग भगवान अनंत भी वहां स्थित होते हैं जिन्हें देखते ही जल के स्वामी वरुण आसन आदि देते और सकार सत्कार पूर्वक उनका पूजन करते हैं वासुकी आदि सभी नाग हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े होते और भगवान शेष की आज्ञा पाकर यथा योग्य आसनों पर बैठकर वहां की शोभा बढ़ाते हैं यधिष्ठिर ये तथा और भी बहुत से नाग उस सभा में क्लेश रहित हो महात्मा वरुण की उपासना करते हैं बलिर्वैरोचनो राजरकृथ्विजय प्रहलादो विप्रचित कालखंजास्ता नवास् सुहुर्दुर्मुख शंख सुमना सुमतीस्त घटोद महापार्श कृथन पीठरस्त विस्वस्व विोथ महाशिरा दसग्रीव वाली चेकवासाथावर टिटिफो विटभूत संघ्रादेन्द्रतापन दैत्यताे रुचिरकुंडला सर्विणो मौलिनश्व तथा दिव्य पीछद सर्वे लब्धवरा शूरा सर्वे विगत मृत्यु तेत वरुण दर्मपाशरम सदा उपाससते महात्मा सुचलित्रता विरोचनपुत्र बलिपृथ्वीनरकासुर प्रहलाद विप्रचे कालखंजदानौ सुहन दुर्मुख शंख सुमना सुमति घटोदर महापार्श्व क्रथन पिठर विस्वरूप स्वरूप विरूप महाशिरा दशमुख रावण बाली मेघवासा दशावर टिट्टिभ बटभूत विटभूत संग्राद तथा इंद्रतापन आदि सभी दैत्यों और दानवों के समुदाय मनोहर कुंडल सुंदरहार क्रीट तथा दिव्य वस्त्राभूषण धारण किए उस सभा में धर्म महात्मा वरुण देव की सदा उपासना करते हैं वे सभी दैत्य वरदान पाकर शौर्य सम्पन्न हो मृत्यु रहित हो गए हैं उनका चरित्र एवं व्रत बहुत उत्तम है तथा समुद्र चारोह नदी विभागी रथी चषा कालिंदी विदिशा बेड़ा नर्मदा भेगवाहि विपा च सदृश्चंद्रभागा सरस्वती विदस्ता चिंधुदेवदी तथा गोदावरी कृष्णवेणा कावेरी च चरिद्वरा किसा तथा वैतरणी नदी तृतीया जयशीला चोड़चापी महानद चर्मण्वती तथा वरनासा च महानदी हरुर्वाहम बथ लांगल चरिद्वरा कर्जा तथा लौहित महारथ लंगती गोमती चध्याोतथाएता सामेन्द्र सुतीर्थ समुद्र भागीरथी नदी कालिंदी विदिषा वीणा नर्मदा वेगवाहिनी विपाशा सतद्रु चंद्रभागा सरस्वती इरावती विस्तस्ता सिंधु देवनदी गोदावरी कृष्णवेणा सरिताओं में श्रेष्ठ कावेरी किंपुना विशल्या वैतरणी नदी तृतीया महानद महानदसोण चरमणवती परणास महानदी सरयू वार्वत्या सरिताओं में श्रेष्ठ लांगली कर्तो आत्रेयी महानद लौहित्य भरतवंशी राजेन्द्र युधिष्ठिघति गोमती संध्या और त्रिश्रोत ये तथा दूसरे लोक विख्यात तीर्थ वहाँ वरुण की उपासना करते हैं सरित सर्वतान्यार्थरासी चोपाच प्रस्रव कूपाश्च सस्रवण देहव युधिष्ठि पलबला तड़ाकाले देहवंत्यत भारत दिशा तथा महीच तथा सर्वे मही धरा उपास महात्मा सर्वे जलचरा तथा समस्त सरिताएँ जलाशय सरोवर कूप झरने पोखरे और तालाब संपूर्ण दिशाएं पृथ्वी पर्वत तथा संपूर्ण जलचर जीव अपने अपने स्वरूप धारण करके महात्मा वरुण की उपासना करते हैं गीतवाधित्रवंत गंधर्वापसरसा गणा तोवंतों वरुण समासते सभी गंधर्व और अप्सराओं के समुदाय भी गीत गाते और बाजे बजाते हुए उस सभा में वरुण देवता की स्तुति एवं उपासना करते हैं महीधरा रत्नवंतो मही रत्नवंतो रसाए चतिष्ठिता कथयंतः सुमधुरा कथा तत् समते रत्नयुक्त पर्वत और प्रतिष्ठित रस मूर्तिमान होकर अत्यंत मधुर कथाएँ कहते हुए वहाँ निवास करते हैं वारुणच तथा मंत्री सुनाभ पर्यपास पुत्र पौत्रे परिवृत्तों गौ नाम ना पुष्करे वरुण का मंत्री सुनाभ अपने पुत्र पौत्रों से घिरा हुआ गौ तथा पुष्कर नाम वाले तीर्थ के साथ वरुण देव की उपासना करता है सर्वे विग्रह बंतमेश्वरम ये सभी शरीर धारण करके लोकेश्वर वरुण की उपासना करते रहते हैं ऐसा मया समता वारुणे भर दृष्ट पूर्वा सभा रम्या कुबेर सभा भरत श्रेष्ठ पहले सब ओर घूमते हुए मैंने वरुण जी के इस रमणीय सभा का भी दर्शन किया है अब तुम कुबेर की सभा का वर्णन सुनो इस श्री महाभारत सभा परभि लोकपाल सभा ख्यान परवि वरुण सभा वर्ण नवमोध्याय इस प्रकार श्री महाभारत महासभा पर्व के अंतर्गत लोकपाल सभा ख्यान पर्व में वरुण सभा वर्णन विषयक नवा अध्याय पूरा हुआ